तो मिस्टर विक्रांत आपका मतलब क्या है क्या इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है फिर से उस अधेड़ उम्र वाले शख्स ने अपनी बुएं टेडी करते हुए विक्रांत से सवाल किए मतलब अभी इसका शेयर प्राइस टॉप पर चल रहा है तो यह गुड न्यूज नहीं है मुझे नहीं लगता कि आपने जो रीजन बताए हैं उसका रेंदो के शेयर से कुछ कनेक्शन होने वाला है <laughs> आपको नहीं लगता लेकिन कनेक्शन है विक्रांत ने बेहद कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे फाट आने वाला है अब आप बताइए मेरे लिए क्या बेस्ट होगा मैं तेज आवाज में फाट करके पूरी दुनिया को इसका पता चलने दूं या फिर बिना आवाज़ के धीरे धीरे अपना फाट निकाल दूं? विक्रांत के इस अजीबोगरीब व एग्जाम्पल ने तो वहाँ मौजूद लोगों को शर्म से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया साइलेंटली कर लेना ज्यादा बेटर है एक शख्स ने जवाब दिया वो विक्रांत की बातों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जल्द से जल्द इस उदाहरण को समझना चाहता है किसी को पता ही नहीं चलेगा की मुझे फार्ट आया हुआ है लेकिन ऐसे में कितनी देर तक कर सकता हूँ और ऐसा करके मैं अपनी बॉडी के लिए भी तो परेशानी खड़ी कर रहा हूँ वह विक्रांत की थोड़ी तुरंत ही उन लोगों को समझ में आ गई यही मैं रेंदो के बारे में कह रहा हूं। ये कंपनी अभी फाट को रोक करके बैठी हुई है बाहर तो सबको यही लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर ये रेंदो खत्म हो चुकी है विक्रांत ने क्लियरली सब कुछ बताते हुए कहा इस एग्रीकल्चरल फूड कंपनी का मेन बिजनेस तो फ्रेंच लैंग्वेज वाली अफ्रीकन कंट्रीज में है लेकिन इस वक्त इन अफ्रीकन कंपनीज में पोलिटिकल वॉर चल रहा है जिसका असर इस कंपनी पर बहुत जबरदस्त पड़ रहा है अब इसे बचने के लिए इन लोगों को कोई ना कोई बोल्ड मूव लेना पड़ेगा फिर उसने आगे कहा अभी फ्रांस में फूड वेस्ट करने के अगेंस्ट लॉ लाया गया है तब इस कंपनी ने वहां और जबरदस्त कमाई की थी लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के दखल के बाद दुनिया के कई देशों में फूड वेस्ट पर कानून बनने वाला है ऐसा होने के बाद दुनिया में रेंदो सिर्फ अकेली ऐसी कंपनी नहीं रहेगी जो इस बिजनेस में रहेगी बहुत सारे कम्पिटिटर आने वाले है और रेंडो की हालत बहुत खराब होने वाली है। फिर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इसके बाद आप लोग खुद यूनाइटेड स्टेट में रेंडो का शेयर प्राइस देखिए ये आज तक 2.4 यूएसडी से ऊपर नहीं गया है। लेकिन अभी ये अचानक से 3 यूएसडी पहुंच गया है आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता फिर विक्रांत ने हंसते हुए कहा तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि रेंदो का फाट बहुत जल्दी बाहर आने वाला है इसलिए जो भी इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है उसे काफी सोच समझकर स्टेप लेना चाहिए शेट यार विक्रांत की बात सुनकर तुरंत ही वहां पर खड़े एक शख्स ने फोन मिलाना शुरू कर दिया बाकी के लोग विक्रांत को बड़ी हैरत भरी निकाह से देख रहे थे अब जाकर उन्हें रेंदो की सारी सच्चाई समझ में आ चुकी थी नैना की मां को तो यकीन नहीं हो रहा था कि बेवकूफ सा दिखने वाला ये शख्स शेयर मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज रखता है वो बेहद कंफ्यूज होकर विक्रांत का चेहरा देखे जा रही थी समझ में ये नहीं आ रहा था कि विक्रांत ने इन सब चीजों के बारे में इतनी स्टडी कब और कैसे कर ली इस वक्त सबसे ज्यादा कन्फ्यूज तो नैना की डैड थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई सिर चकराना शुरू हो गया था अभी तक उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था ये इस पेंटिंग का नाम ड्रंकन झोंक कोई है इसे जो इसके कपड़े है इसे लाइट इंक में रखा गया है और फिर ये लाइन वांगशु के पेंटिंग की यही खासियत है वो लाइन से कमाल कर देते थे इसीलिए उनकी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है आज के मार्केट में इस पेंटिंग की कीमत कम से कम कुछ नहीं तो पचास लाख तक होगी अंकल को यह पेंटिंग शायद उनके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था शायद आज से कई साल पहले विक्रांत ने नैना के डैड की तरफ देखते हुए कहा पेंटिंग के बारे में विक्रांत की इतनी डिटेल स्टडी सुनने के बाद वहाँ पर खड़े उम्र अधमर के कई लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था की कि किसी के पास हर फील्ड की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उनकी नजरों में विक्रांत किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं था जिसके पास हर टॉपिक के बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन है वाह आपको आर्ट और पेंटिंग के बारे में भी इतनी अच्छी जानकारी है। फिर उन्होंने नैना के डैड की तरफ देखते हुए कहा अब समझ में आ रहा है कि आप अभी इतना खुश होकर इनका इंट्रोडक्शन क्यों करवा रहे थे भाई आपकी बेटी को तो सुपर ह्यूमन मिला है सुपर ह्यूमन इसको सब कुछ पता है अब यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने विक्रांत की तारीफ करना शुरू कर दिया था विक्रांत की यह बात सच थी कि नैना के डैड को उनके किसी फ्रेंड ने यह पेंटिंग गिफ्ट में दिया था अब तो नैना के डैड का दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा था विक्रांत को आर्ट और पेंटिंग के बारे में अच्छी जानकारी है यही नहीं उन्होंने तो विक्रांत को ले जाकर दीवार पर लगी पेंटिंग के सामने खड़ा करके बोलने तक के लिए कह दिया था उन्हें लगा की अब विक्रांत सबके सामने मजाक बनकर रह जाएगा लेकिन उनका सोचना गलत था विक्रांत ने बड़ी चालाकी से न सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में इन लोगों को पूरा ज्ञान दे दिया था बल्कि नहीं थी उसने तो अदृश्य शक्ति के एनालाइजर टूल की मदद से सब कुछ जान लिया था पहले उसने इस टूल का इस्तेमाल रेंदो कंपनी के बारे में जानने के लिए किया था फिर बाद में उसने इसी टूल की मदद से दीवार पर लगी पेंटिंग के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था इस वक्त नैना के डैड का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था लेकिन भले ही वो मन ही मन विक्रांत से काफी ज्यादा नाराज था लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोल पड़े <laughs> आखिर कोई आम आदमी थोड़ी ना रणदीप ग्रेवाल की इकलौती बेटी से शादी कर सकता है लेकिन आप लोगों को सच बताओ तो आज पहली बार मुझे पता चला की विक्रांत को आर्ट और पेंटिंग के बारे में भी इतना पता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर विक्रांत इधर आओ थोड़ा मिस्टर रणदीप ग्रेवाल ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे एक हल्के भूरे रंग के रंगे के रंगे आइटम को दिखाते हुए बोल पड़े विक्रांत तुम थोड़ा पोर्सलिन देखो मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स को यह पोर्सलिन दिखाया है लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि ये पोर्सलिन असली है ये नकली प्लीज तुम थोड़ा देख के बताओगे आज आकर विक्रांत को यह पता लगा था कि नैना के डैडी का असली नाम रणदीप गिरेवाल था अरे डैड अब बस भी करो बहुत हो गया नैना को अपने डैड द्वारा विक्रांत की इस तरह इंसल्ट करना तनिक भी पसंद नहीं आ रहा था सो उसने बीच में ही बोलते हुए कहा अगर एक्सपर्ट नहीं बता पाए तो फिर विक्रांत कहा विक्रांत ने सबको बिल्कुल सरप्राइज करते हुए नैना को चुपक रहने का इशारा कर दिया और फिर बेहद शांत लफ्जों में बोलना शुरू किया नैना परेशान मत हो मैं अंकल को बता देता हूँ रुको बस एक बार मुझे इसे ध्यान से देख लेने दो इसके बाद विक्रांत ने पोर्सिन को बड़े ध्यान से देखते हुए हो ये तो ओरिजिनल है काफी पुराना है आई थिंक 250 से 300 साल पुराना ये बिल्कुल ओरिजिनल है और मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त मार्केट में इसका रेट भी बहुत ज्यादा है मिस्टर ग्रेवाल साहब को विक्रांत की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ सो उन्होंने तुरंत ही विक्रांत से कहा अच्छा तुम्हें ये कैसे पता चला मैं बता रहा हूँ ना आपको विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने पोर्सलिन की तरफ इशारा कलर और बेस के का जो है, आपका बिल्कुल यूनिक आइटम है खुद ध्यान से इसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा वैसे तो ये सच्चाई नैना के डैड यानी की मिस्टर ग्रेवाल साहब को भी मालूम थी पोर्सलिन ऑरिजिनल है वो तो बस विक्रांत की स्किल चेक करने के लिए सब कर रहे थे सही मायने में तो वो विक्रांत के इन लोगों के सामने इंसल्ट करना चाहते थे तभी उन्होंने जानबूझकर विक्रांत से ये सवाल किया था